मान के योग्य विद्वत धार्मिक सज्जनों माताओं परमपिता परमात्मा की मैत्री कृपा से हम यहां पर उस ईश्वर को जानने समझने प्राप्त करने और उसकी सहायता से अपने जीवन को पवित्र बनाने स्वतंत्र बनाने दुखों से मुक्त करने के लिए यहाँ पर प्रयासशील हैं ये हमारा प्रारब्ध है अथवा सौभाग्य अथवा संयोग कुछ भी हम मान सकते हैं कि हम यहाँ पर जिस शैली से अपने जीवन को चला रहे हैं मेरे दृष्टिकोण से यह अति उत्तम है यह और भी कहीं होगा हो सकता है हम सर्वज्ञ नहीं है हम जैसा जानते हैं हमारे जितना अनुकूल है हमारे लिए श्रेष्ठ है ये ईश्वर कृपा से ये हमारा हमारात्मक योग प्रशिक्षण शिव समाप्त हुआ डॉक्टर साहब ये सतीश चंद्र जी ने आपको भेंट में दिया बड़ी पेक्षुट पेक्षुट हाँ बहुत बढ़िया दी चांदी के चम्मच हैं, पैन है मेरे को स्मरण नहीं रहा है कि कौन सा शिविर रही है लेकिन जहां तक विचार करता हूं को 23 वर्ष हो गए यहां पर 23 हो गए ना 23 वर्ष हो गए हर वर्ष में दो बार लगाते हैं प्रथम वर्ष हमने लगाया नहीं और बीच में एक बार दो बार व्यवधान पैदा हुआ तो कम से कम जहां तक मेरा विचार है 40वां अथवा 41वां अथवा 42वां ये हमारा शिविर है चल नहीं रहा आवाज आ रही है देखो जरा क्या बात है शिविर जो है यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है लोगों ने कितना लाभ उठाया है ईश्वर के विषय में कितने वो समर्पित हुए हैं कितनी निष्कामता आई है दोषों को छोड़ा है कितने योग मार्ग को श्रेय मार्ग को उन्होंने अपनाया है तो वो जानते हैं थोड़ी थोड़ी अनुभूति हमको होती है, उनके परिणामों को प्रभावों को देख करके उन्होंने जो लाभ उठाया है उनको लाभ होगा उनको आनंद आएगा हम अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं आपके वस्त्र में सफेद नहीं है वस्त्र करना इनको इनके देखिए हम अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं हमें क्या लाभ हुआ है हमें बहुत लाभ हुए व्यक्तिगत संस्थागत समाज के लोगों को लाभ हुआ अलग है हम उस दृष्टिकोण से नहीं विचार करते हैं लोग प्रशंसा करते हैं यहाँ पर बहुत करते हैं हम सुनते ही नहीं सच पूछिए मैं कभी भी किसी के द्वारा की गई प्रशंसा को ही उड़ा देता हूँ मैं निकाल देता हूँ दोषों को ध्यान से सुनता हूँ कमियां क्या होती हैं लोगों ने कितना लाभ उठाया अलग बात अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं हमने बहुत लाभ उठाया थली बात हमने शिविरों के माध्यम से हमारी विद्या का प्रकाश हुआ यहां बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता शिविरों के माध्यम से हमने पुरुषार्थ किया इस भावना से तो दूसरी उपलब्धि नहीं हमारी शिविरों के माध्यम से इस संस्था को आर्थिक लाभ हुआ आज हमको पचास हजार साठ हजार सत्तर हजार लाख रुपए भी लगते हैं हमारे हमें मांगने नहीं पड़ते लोग दे जाते हैं भिजवा देते हैं मिल जाता है हमको यहा हमारी विद्या का परिपक्वता होती बार बार सुनते हैं तो शीलों के माध्यम से व्यक्तियों को व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान होता है प्रबंध बैठे रहो कुछ भी नहीं होता उससे असफल हो जाते हैं घर में चार अतिथि आते हैं छह अतिथि आते हैं दस आते हैं लोग घबरा जाते हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं तीन सौ साढ़े तीन सौ चार सौ व्यक्ति आते हैं यह उनका प्रबंध होता है हम स्वाभाविक रूप से बिना किसी कठिनाई के काम कर देते बहुत लाभ होता है विद्या का प्रचार प्रसार और भी अनेक लाभ है निष्कामता आती है ये एक मुख्य बात है संस्था को आर्थिक सहायता मिलती है दूसरा लाभ है विद्या का प्रचार प्रसार होता है चौथा तीसरा लाभ इस प्रकार से और भी बहुत लाभ होते हैं लोगों को संतोष होता है आपको देखकर के। यहाँ पढ़ रहे हैं क्या जानते हैं कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा मैं बहुत दिनों से मेरे मन में वैसे बताता रहा हूं मैं शीर के प्रणाम तो बहुत अच्छे आते हैं सिर लगाना कोई चाहते नहीं लगाना चाहते हैं उनमें पूरी योग्यता नहीं होती बंदा बंदादी नहीं करते अधन नहीं होते उनके पास में सुविधाएं नहीं होती नाम ये निकलता है पूरी सफलता नहीं मिलती उनको व्यक्तिगत जीवन को चलाने में बहुत बड़ी कठिनाई आती है तो बंद कर दो जी उसको बंद कर दो जाओ कि आप उठिए बंद कर दो बंद करना नहीं आएगा बार बार आएगा व्यक्तिगत जीवन को चलाने में बड़ी कठिनाई है आजकल योगी हो जाए ऋषि हो जाए मुनि हो जाए नंगा वो नहीं रहेगा उसको कपड़े की व्यवस्था करनी पड़ेगी रोटी को वो भी खाएगा उसको रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी आप कहीं भी जाकर रहिएगा बिस्तर की व्यवस्था करनी पड़ेगी चाहे ठाठ से किसी बेड की व्यवस्था ना करे लेकिन बिस्तर होना पड़ेगा उसको पानी चाहिए पात्र चाहिए वस्त्र चाहिए बहुत चीजों की आवश्यकता होती है जीवन मुक्त क्यों नहीं हो गया व्यक्ति पहाड़ों में जाके जंगल में क्यों ना रहे वहां पर भी साधना की आवश्यकता होती है हम ये विचार कर लें, ऐसा जीवन जिसमें कुछ भी आवश्यकता ना हो ये कल्पना से परे की बात है अत्यंत विरक्त व्यक्ति को भी साधनों की अपेक्षा होती है ये बातें आपके चिंतन से बाहर की आप इतना सूक्ष्म विचारते नहीं कईयों को मैंने देखा है जो व्यक्तिगत जीवन में इतनी कठिनाइयां बाधाएं अपेक्षाएं होती है दौड़ना भागना पड़ता है आप में से शायद कोई एकांत में जंगल में रहा है कोई रहा कोई घोर जंगल में अकेला मैं रहा हूं अनुभव की बार बता रहा हूं ऐसा जंगल जहां पर कि एक व्यक्ति दिन में भी नहीं दिखाई देता रात की बात दूर दूरी तपोवन कौन गए आप में से आप गए ना तपोवन कौन सा ऊपर जो है वहां पांच महीने रहा मैं। वहां भी कपड़े धोने पड़ते थे पानी नीचे से कुंड में से सूरज कुंड में से सिर पर ढो के लाया करता था रोटी बनाता था रोटी बना बनती नहीं जवान था उस समय या लगभग अट्ठाईस वर्ष पुरानी बात है एक समय रोटी बनाया करता था सब्जी भी चाहिए कपड़ा भी चाहिए ओढ़ने को चाहिए साबुन भी चाहिए तेल भी चाहिए लकड़ी भी चाहिए बोलो अब चीज चाहिए मैं अकेला रह रहा था कुछ नहीं था तो केवल मात्र पेट की पूर्ति के लिए और सुलाने के लिए शरीर को मेरे को कम से कम चार छह घंटे लगाने पड़ते थे आपके दिमाग में नहीं आएगा जब तक आप रहेंगे नहीं पूरा स्नान करने जाना पानी लेके आना कपड़े धोना साफ सफाई करना लकड़ी लाना दाल बनाना रोटी बनाना सब्जी बनाना पांच महीने रहा मैं अकेला कोई नहीं दिखाई दे वहां पर नीचे से एक कर्मचारी उधर खेत में से आता था दूध मंगाता था उससे मैं आधा दूध सुबह पीता था आधा सायंकाल पीता था बिस्तर चाहिए दिया चाहिए तेल चाहिए बाती चाहिए चार घंटे मेरे लगते थे तब जाकर कुछ ध्यान और जप और स्वाध्याय और आत्मचिंतन और सा, सा, साध, साधना आदि में करता था चार छह आठ घंटे लगा कर पारिवारिक जीवन में कितनी कठिनाइया आपको पता नहीं एक को भी नहीं आपको उनको पता है जो कृष्ण की जीवन में रहे कैसे थपेड़े खाने पड़ते हैं कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं उन लोगों को सब बैठे हैं यहां पर ये, ये दौड़ दौड़ के आए यहां पर सुख थोड़ा है भयंकर दुख मिला हुआ विषय भोगों का सुख थोड़ा सा है और विषय भोगों के साधनों का जो परिणाम दुख है वो ताप दुख है संस्कार दुख है आगे चल गुणवृत्ति दूर तो भयंकर है वो थोड़ा सुख है बहुत अधिक दुख है ये जानते हैं आपको पता नहीं किसी को व्यक्तिगत जीवन से पारिवारिक जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं बहुत कठिनाइयां हैं बहुत बाधाएं हैं बहुत विरोध है बहुत भ्रांतियां हैं बहुत संशय है बहुत, बहुत भ्रम बना रहता है लोगों के मन में बाप बेटे के बीच बना रहता है भ्रम है आज घर घर में शायद ही कोई सैकड़ों सैकड़ों परिवार में से बाप बेटे का भ्रम ना हो कितनी विषय में विरुद्ध होती है सिद्धांत विरुद्ध होता है शैली विरुद्ध होता है निंदा करते हैं दोष देखते हैं चुगली करते हैं विरोध करते हैं मुकदमा कर देते हैं ऐसी स्थिति आती लड़ाई झगड़ा करते हैं अपमान करते हैं उनका गड़गड़ मिलेगा आपको हमको दिखाई दे रहे आपको नहीं दिखाई दे अभी आगे दिखाई देगा तो पारिवारिक समस्याएं कितनी होती है जिन्होंने ग्री चला है जो बाप बना है मां बनी है सास बनी है ससुर बना है वो जानते हैं ज्यादा ये सारे बैठे हैं यहां पर सास ससुर वाले और बाप और बहू वाले बेटा वाले आपको पता नहीं इससे भी बड़ी संस्था होती है सार्वजनिक सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य करने वाली संस्था से बड़ी होती है उसमें परिवार से भी अधिक समस्याएं खड़ी होती है आप में से बहुत कम जानते हैं जो चला ही नहीं है ना आप प्रैक्टिकल करता है पता चलता है। कुछ कुछ उन व्यक्तियों को पता है जो इस संस्था में आकर के थोड़ा बहुत कार्य में नियुक्त होते हैं वो, लगते हैं उनको पता चलता है देखो वो प्रबंधक बैठे कुछ कुछ ये बैठे कुछ कुछ ये है कुछ कुछ कुछ कुछ जाने आपको समग्र ज्ञान नहीं संस्था का अधिकारी बनता है ना अब पता चलता है व्यक्ति को कितनी समस्याएं सामने आती है दिमाग खराब जाता है आदमी का पागल बन जाता है सैकड़ों प्रकार के व्यक्ति सैकड़ों प्रकार की समस्याएं सैकड़ों प्रकार के अभाव सैकड़ों प्रकार के विरोध सैकड़ों प्रकार के संशय और भ्रांतियां विशाल हृदय न हो उदार हृदय न हो सहनशीलता ना हो गंभीरता ना हो निष्कामता ना हो ईश्वर प्रधान ना हो कार्य के परिणामों को प्रभावों को ना जानता हो इसकी उपयोगिता लाभ को ना समझता हो इस कार्य को करना अपना कर्तव्य ना मानता हो तो व्यक्ति भाग जाता है संस्थाओं भाग जाता है अपने घर जाएगा वो हो। निर्दायित्व होते हैं विशेषकर आज की विकट परिस्थितियों के अंदर विकट परिस्थितियों के अंदर जब व्यक्ति स्वच्छंद है स्वतंत्र है उद्दंडी है कुसंस्कारी है अलग प्रकार के स्वभाव बन गए उनके, अलग प्रकार के अभ्यास बन गए उनके खाने के पीने के बोलने के विचारने के और सिद्धांत हर व्यक्ति की मान्यता अलग अलग प्रकार की होती है ऐसी परिस्थिति के अंदर संस्था में कितनी समस्या आती है आप में से कुछ कुछ जान होगा आपको पूरा ज्ञान नहीं है पूरा ज्ञान दबे संस्था को अध्यक्ष बने तो पता चले उसको आपको अभी थोड़ा थोड़ा जान हुआ है थोड़े थोड़े जान में भी आप में से किसी एक में भी मुझे दिखाई दिया मैं संस्था चलाऊंगा मैं एक भी नहीं दिखाई दिया ब्रह्मचारी मैंने निकाले पचपन निकाले मैंने जबकि आपको थोड़ी सी अनुभूति हुई है थोड़ी सी प्रतिकूलता आपको प्रति चली है थोड़ा सा विरोध थोड़ी सी अशांति थोड़ा सा अभाव थोड़े से कष्ट आपको हुए जबकि वास्तव में कोई भी संस्था चलाता है बैठता है कितने अभाव आते हैं कितने विरोध होते हैं कितनी कठिनाई आती कितनी समस्याएं आती है उसका तो अनुमान नहीं है उसको आप देखो तो आप संस्था चलाने की कल्पना ही ना करो आप थोड़े से आप संस्था चलाने की स्थिति होती है चार करो संस्थाएं नहीं चलाएंगे तो निर्माण कैसे होगा कैसे होगा निर्माण समस्याएं क्यों पैदा होती है और समस्याओं का समाधान क्या है इन दो को जान ले और अपनी योग्यता बना ले अपनी योग्यता संस्थाओं का समस्याओं का समाधान करने वाली सहन करने वाली डाल देने वाली बना रहे अपने जीवन को निष्काम धैर्यपूर्वक क्षमाशील उदार हृदय वाला तो बन जाए तो समस्या समाप्त जाती है रहती नहीं समस्या है समस्या तो आती है निरंतर आती रोजाना आती है अपने अनुभूति करते हैं प्रत्येक दिन समस्या आती है हर व्यक्ति का लेख कार्य है हर व्यक्ति का हर आने वाला व्यक्ति अलग दायित्व कार्यकर्त सौंपता है हमको अलग प्रकार की उसकी समस्याएं सुझाव अलग प्रकार की अपेक्षाएं उसकी ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप यदि कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए राष्ट्र के लिए विश्व के लिए तो आपको संस्था चलाने के नियमों को विधिविधानों को उसकी योग्यता को उसके प्रबंध को और उसके अनुभवों को आपको प्राप्त करना पड़ेगा और नहीं तो कहीं कोने में जाकर के जैसी परिस्थितियां होती वहां जाकर बैठ जाना बस लाल कपड़े लेकर के या कहीं कोई कुटिया में या कहीं स्थान में जाकर के न पोल्ट की तरह बस कुछ होगा नहीं उससे उन अपवादों को छोड़ दो जो ऋषि ऋषिकोटि को पहुंच गए हैं और जो बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त कर गए हैं उनको छोड़ दीजिए उनका भी बिना संस्था के काम नहीं होता समस्या आती है सब जगह जहां निष्कामता होती है सहनशीलता होती है धैर्य होता है गंभीरता होती है हृदय विशाल होता है वहां सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है अथवा उनको सहन कर लेता टाल देता तीन सतियां आती समस्याएं उसको बाधित नहीं करती है उद्वेलित नहीं करती है दौर की स्थिति उत्पन्न करती है क्षोभ उत्पन्न नहीं करती मन में खिन्न नहीं करती व्यक्ति भागता नहीं है निराश नहीं होता है हताश नहीं होता है चलता रहता है व्यक्ति की सामर्थ्य क्षमता योग्यता ना हो और जो आजकल की प्रस्तुतियों में जो कठिनाइया आती है तो व्यक्ति भाग जाए एक दिन में भाग जाए मैं इस संस्था को चला रहा हूं फिर भी ईश्वर कृपा से गुरुजनों के प्रभाव से कुछ अनुभव से कुछ कुछ भी कर सूर्य कृपा से कुछ भी कर लीजिए कुछ कुछ योग्यता है कुछ कुछ योग्यता है तो इन संस्थाओं को संभाल रहा हूँ नहीं तो जो प्रतिकूलताएं है आती हैं उसको देखकर के तो व्यक्ति अनेक बार क्षणिक विचार उत्पन्न होता है वो मैंने कहा गया वो धागा रह गया यहाँ से धागा खोल दिया मैंने कई वर्षों तक मैंने धागा रखा था यहाँ पर होगा आपने किसने देखा था आपने देखा था। रखा था संकल्प लिया ईश्वर को साक्षी मानकर रोजाना संकल्प करता था परमेश्वर गुरुजन जो दायित्व तो दिया है इस दायित्व तो को निभाता रहू मैं कठिनाई आएगी बाधाएं आएगी कष्ट आएंगे विरोध होगा आरोप लगाए जाएंगे संशय हो होंगे भ्रांतियां होंगी खूब होंगी बस मुझे सहन शक्ति देना धैर्य बनाय, बनाए रखो मैं मैं परास्त ना हूँ भागू नहीं मैं निराश ना हूँ मैं ईश्वर ने शक्ति देता ईश्वर की शक्ति से मैं कार्य कर रहा हूं मैं अपनी शक्ति मेरे लिए उधार ली हुई उसे उधार लेने का मतलब क्या है स्वाभाविक नहीं है ये संकल्प करके विचार करके प्रतिज्ञा करके बार बार मांग करके उधार लेकर एक आदमी उधार लेके काम चलाता है ना धंधे में चलाता है ना भाई मूढ़ी होती नहीं है ओछी मूढ़ी था तो बस वो कर पैसा उसके ना <laughs> लेना आई है हूँ परमेश्वर थी उछी ना उधार लिए मैंने मेरे में इतना स्वाभाविक धैर्य नहीं है सहन शक्ति इतनी नहीं है जितनी मुझे करनी पड़ती है समझ रहे बात आप भी उधार ले सकते हैं मेरी शक्ति मेरा सामर्थ्य मेरा ज्ञान विज्ञान मेरा अनुभव कुछ भी कह लीजिए इतना नहीं है जितना मैं आज कर रहा हूं ईश्वर से लिया हुआ है दिन में संकल्प करता हूं फिर सावधान होता हूं सतर्क होता हूं और क्षमा की भावना दया की भावना विनम्रता निष्कामता लाता हूं बार बार बार बार प्रार्थना करता हूं हम तो प्रार्थना करते ही नहीं होंगे शायद अवश्य नहीं पड़ती जो बच्चा चले नहीं दो आदमी घर में कोटिया में बैठा रहे थे एक आते ना शेर है गिरते हैं स सवार ही मैदानी जंग में वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले जो घुटनों के बल चल रहा है वो क्या गिरेगा कार्तिक बहुत आती प्रतिकूलता आती ईश्वर तो से उधार लेकर के कार्य करता हूं मन में भावना होनी चाहिए भावना होगी तो कार्य करेगा दूसरी स्थिति कार्य सौंपा गया इसको। है उसको मेरी भावनाएं तो है काम करने की लेकिन योग्यता नहीं है स्वाभाविक ज्ञान में ज्ञान नहीं है सामर्थ्य नहीं है अनुभव नहीं है लेकिन चूं कार्य सौंपा गया मैंने ले लिया है मैंने आपको कैटेगरी बताता ना स्वयं लिया हुआ और स्वीकार किया हुआ तीसरा कौन सा है कर्तव्य सामान्य। आप रास्ते में चल रहे हैं देखा ईट खड़ी पड़ी है ईट को सीधी रख दी इसको। आप चल रहे हैं पानी जो है गिर पानी जो है वो भर गया है आपने पानी को बंद कर दिया आपने देखा एक कैरे में पानी भर गया है आप नलके को उठाकर दूसरी क्यारे में डाल दिया कर्म चलते चलते चलते चलते बहुत काम मिले ध्यान दो एक बात दुनिया में इतनी अव्यस्था है इतनी अपूर्णताएं हैं कितना कष्ट है इतना अभाव है इतने क्षेत्र हैं काम करने के बहुत क्षेत्र हैं यदि हम करना चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं और ध्यान देना बिना शुद्ध कर्म के कोई व्यक्ति की उपासना शुद्ध नहीं होगी ईश्वर प्रिय नहीं होगा उसका और विशेषकर ज्ञान विज्ञान के साथ में जिससे ज्ञान विज्ञान तो है कर्म का क्षेत्र बहुत कम है तो व्यक्ति को उसको कर्म में अधिक बल लगाना पड़ेगा सेवा का तो बहुत प्रभाव पड़ता है विशेषकर संस्थागत उपक्रमों में जहां बहुत अधिक दायित्व होते हैं हमारे एक व्यक्ति का काम नहीं है ध्यान देना मैं ये करू मैं संस्था चला रहा हूं ये नितांत मिथ्या धारणा है मैं संस्था नहीं चला रहा हूं इस संस्था शिविर लगा भी शिविर के अंदर आप भी लगे वो वान भी लगे आने वाले कार्यकर्ता भी लगे बाहर के लोग भी लगे शिवरार्थी भी लगे और जो और व्यक्ति उन्होंने भी इनडायरेक्ट रूप में परोक्ष रूप में हमारा सहयोग किया सैकड़ों व्यक्ति लगे तब ये कार्य हुआ है मैं क्यों मैंने किया ये? नहीं मिथ्या दिखे हम संसार को चारों तरफ देखिए अंधकार इंधकार है कार्य करने वाला व्यक्ति हो ना सेवा भावना होनी चाहिए मैं आपको बहुत उदाहरण पड़े मेरे सामने पहले हम यहां शिविर लगाते थे यहां इसमें यह जस्बे जी यहाँ बैठते थे नवीन जी आपके स्थान पर और रिकॉर्डर ये दिनेश जी आया करते थे दिनेश कुमार सुखड़िया ये टेप रिकॉर्डर लगते थे यहां बैठते थे ये ये टेप करते थे यहाँ पर कितने शिवरा थे थे 35 40 50 अधिकतम 60 65 बस इससे अधिक नहीं साठ पैंसठ आदमी होते थे प्रारंभ में तीस पैंतीस ही थे क्या जी ऐसा ही है ना ये सिंह जी आया करते थे ये जोशी जी भी आया करते थे उस समय फिर बढ़ते बढ़ते अधिक हुए ये सौ से अधिक कभी बढ़े नहीं आप पचास साठ सत्तर रुपए थे बस बाद में वहां बढ़ने लगे हमारे तो हम देखते थे इन व्यक्तियों की स्मृतियां जाती नहीं है जैसे विद्वान की छाप पड़ती है ना होता है बहुत जबरदस्त उसकी छाप पड़ती है सेवा वाले व्यक्ति की छाप पड़ती है ये मोनी बाबा है ना मोनी बाबा इनके साथ ही मित्र इनके लोग आया करते थे रात को मैंने अनेक बार देखा दो बजे उठते थे वो कितने बजे दो बजे उठते थे क्या करते थे वो चुप छाप झाड़ू लेकर के सारी सफाई करते थे यहां से लेके वहां जुते करना साफ करना व्यवस्थित करना पैदा न डालना फिर सारे घड़े भरते थे वो पानी के घास के अंदर जहां भी पत्ते वेट्ठे हो गए सब इकट्ठे किया करते थे रोजाना उनका काम था दो बजे उठते थे ऐसे आश्चर्य की बात यह महानुभाव बटे यहां पर ही सही आदमी ब्रह्मचारियों बहुत ब्रह्मचार्य देखिए मैंने एक ब्रह्मचारी नचिक्यता थे बुद्धि भी अच्छी पढ़ने में भी अच्छा पढ़ाने में भी अच्छा सब कुछ अच्छा स्वास्थ्य ठीक नहीं था दोपहर में क्या किया करता था बीस वर्ष पुरानी बात जब मैं शुरू शुरू में आया था बीस या अठारह वर्ष हो गए कभी सोता नहीं था सब साढ़े बारह बजे विश्राम का समय हो गया ऊपर से नीचे आया करता था पूरा झाड़ू लगाना जूते व्यवस्थित करना वॉश साफ करना शौचालय साफ करना शीढ़िया साफ करना चप्पलें साफ करना मैंने कहीं भी चप्पल कौन साफ करता है इतनी चमका के रखता है सब चीज साफ करता था उदाहरण दिया मैंने आपको एक और उदाहरण देता हूँ यहां थे ब्रह्मचारी अभय क्या नाम अजय जी तो उसको देखा मैंने ऐसे काम करने वाले बहुत कम ब्रह्मचारी देखे मैंने इतनी उसके अंदर भावना थी उसको परीक्षण के लिए एक महीने वहां रखा था मैंने वाहन में मुझे ऐसा काम करने वाला ब्रह्मचारी बहुत कम दिखाई दिया भले अति हो अतिथि ये मानते हैं पढ़ाई को करना नहीं काम करना काम की भावना थी चलते हुए काम करता था कोई काम बता दो काम की कोई कमी नहीं है काम करना चाहे तो समस्याएं कब आती है समस्याएं आती है जब समन्वय नहीं होता है कोऑर्डिनेशन नहीं होता है सूचनाओं का व्यवधान क्या कहते हैं गैप इंफॉर्मेशन गैप क्या कहते हैं देने जी है कम्युनिकेशन गैप को क्या कहेंगे परस्पर एक दूसरे के साथ में समन्वय ना होना संबंध ना होना ये बहुत बड़ी कमी संस्थाओं में हमारे ध्यान देना अब मैं अपना उदाहरण देता हूं मेरे पास कोई भी नहीं सूचना मिलेगी मैं सीधा से संपर्क करता हूं दिनेशिया हुआ है दिनेशिया हुआ है मैं यहां हूं मैं ये कर रहा हूं मैं वहां जा रहा हूं मैं ये मेरा कार्य है ये मैंने लिया है मैं क्या जरूरत है बताने की मेरे को दिनेश जी को बताने की जरूरत क्या है मुझे इनको ही बताता हूं मैं कनेक मैं आज यहां हूं ये काम किया है मैंने ये करना है मेरे को ये मीटिंग नहीं हुई अब तक सुबह वाली कैंसिल हो गई दोपहर में मना मना कर दिया है अब रात को मीटिंग है आज मैं आऊंगा नहीं देरी हो जाएगी मेरे को क्या जरूरत है इनको बताने की बताइए क्या जरूरत है ये मेरा अधिकारी है वही नहीं समन समन्वय बना रहे है हमारा इनको पता रहे वह गया है क्या काम करने गया है कहाँ गया है मेरी एक एक बात का जानकर इस व्यक्ति ने सहयोग किया है ये एक ऐसी घटना घटी है ये ऐसा हुआ है ऐसा हुआ ऐसा हुआ है वैसा हुआ, है। ऐसा हुआ है। इनको बुला बुला के मैं दिन में दो बार चार बार छह बार फोन करता हूं मैं अधिकारी हूं सर्वे सर्वा हूं इनको बताने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं मुख्य दिन में वहां बैठा हूं बाहर बैठा हूं इनको दो चार पांच छठ बार फोन करता हूं मैं अपनी बातों को बताने के लिए और आप यहां घर में बैठे हैं दूसरे को पता नहीं सामान्य बातों का बहुत बड़ी भूल है आपकी बहुत बड़ी कमी है संविधाएं वहां से कौन लाया था उठा करके गलत बात की आपने हमारी संविधाएं नहीं थी वो हमें एक हजार किलो संविधाएं लेनी है पहुंचानी नहीं बीका बीकानेर संविधाएं की व्यवस्था आप नहीं कर सकते थे करो आप आपको दंड दिया ना मैंने बिना पूछे किए कल लाऊंगा मैं लाऊंगा मेरे दायित्व तो है मेरा तो आपको परस्पर एक दूसरे के प्रति जानकारी होनी चाहिए कौन क्या कर रहा है ऐसी ये उपेक्षा उपेक्षा की जाती है शत्रुओं के साथ में दुष्टों के साथ में जानकारी होनी कौन आया पता ही नहीं कौन गया पता ही नहीं ये विरक्ति क्या है आप सन्यासी नहीं है हमें वृत्तियां पैदा नहीं करनी है वृत्ति तो आएगी वो छेड़ना नहीं है देख लिया बंद सुन लिया बंद खा लिया बंद उस वृत्ति को चलाना नहीं है एक वृत्ति का जान तो होना चाहिए ना समझ रहे मेरी बात को आपको भोजन परोसा गया क्या, क्या क्या है क्या था जी कोई पता नहीं मैं सब्जी किसी चीज़ की थी आप में से कहीं तो इसे पता चलता नहीं कौन सी दाल है इनसे पूछा महाराज से दाल कौन सी है पता नहीं मेरे को भले आदमी तेरे को यह पता नहीं है मुंह की है उड़ की है तुअर की है किसकी है ये कोई है जान करते हैं कि क्या खाया बने पता नहीं कौन आया पता नहीं ये वो स्थिति घर में एक आदमी आया है बैठा है कम से कम मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए आपको सामान्य बच्चे नहीं पांच वर्ष के बच्चे ये बहुत बड़ी कमी है आपकी फोन नहीं करते आप सोचना नहीं मिलती मेरे को मैं ही फोन करता हूं आपको क्या हुआ क्या किया जा रहा है क्या हुआ आज मैंने कई बार पता है आपको आपके बुद्धि में नहीं आ रहा शायद पता नहीं आपका क्या दिमाग बना हुआ है जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी पटपट करके निकलने की स्थिति आपकी अब करेंगे क्या उथल पुथल कर देंगे जीवन का निर्माण साधना में होता एकांत में होता ध्यान करने से होता ईश्वर अंदर बैठा है, है हमारे सबसे बड़ा गुरु वो है सबसे बड़ा पढ़ाने वाला वो है सबसे बड़ा निर्देश करने वाला वो है हमारा निरीक्षक वही है हमारा साक्षी वही है प्रेरणा देने वाला, वाला, है। देने वाला है। वो है उत्साह देने वाला वो है हमारा प्रतिबंधक वो है भयोत्पन्न करने वाला वो है कामों को रोकने वाला वो है उसको आप मित्र नहीं बनाएंगे उसको आप सुनेंगे ही नहीं उसको साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो पुस्तकी ज्ञान क्या होगा कुछ भी नहीं है मैं उदाहरण दे रहा हूं पहले भी दिया था मैंने सबके लिए लागू होगा चाहे कोई 80 वर्ष की बूढ़े बूढ़ी क्यों हो बूढ़ा क्यों हो आप किसी एक मंत्र को साथ में लेकर के बैठो कागज ले लो कितनी बार बताता हूं आपको आपकी स्मृति जो है कुंठित होती जा रही है मैं जैसे मेरी अब वर्तमान में हो गई अभी कुंठित मत होने दो हमने कुछ स्मरण कर लिया है सूत्रों को श्लोकों को वाक्यों को उदाहरणों को घटनाओं को हमारे दिमाग में है क्योंकि हमने आवृत्ति की बात में आवृत्ति की आवृत्ति की आवृत्ति की दिमाग में जम गई आप बुद्धि का स्मृति का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे अब वो कितने हो गए तीन महीने हो गए आपने यहां आप पर जो वेद मंत्र बोले जा रहे हैं किसी ने बताया आपको कि वेद मंत्रों को स्मरण करना है इकतीसवां अध्याय है चालीसवा अध्याय है छत्तीसवां अध्याय कौन कौन से पुरुष सूक्त है नास्प्त है बोलते हैं नास्दी सुख है आप किसी ने बताया को याद करने के लिए क्या पढ़ाते हैं आप तो पढ़ाने नहीं आता आपको तो मन गए अध्यापक यहां पर बुद्धिस्मृति का प्रयोग करना चाहिए ना कि याद करो आप और याद ऐसा है मैंने आपको कितनी बार बताया जब मैं कालवा में था अष्ट याद किया करता था तो एक कागज फाड़ा कागज पत्ती की पट्टी फाड़ ली पट्टी वृद्धि एको गुणवृति धातुरु पर अगले अगले अक्षर लिख लिए यहां, यहां का उदाहरण दे रहा हूं मैंने चालीसवाध्याय याद किया ईशा लिख दिया लिख दिया ऐसा एक एक मंत्र का पहले पहला अक्षर ले गया और अपने यहां यहां कपड़े में डाल लिया व्यायाम करता था देख लिया करता था घूमने जाया करता देख लिया करता था भोजन के समय देख लिया करता था दिन में आठ बार दस बार बारह बार सारे कार्य करते करते हुए मैं देख लिया करता था याद वाग नहीं हुआ वा, याद वाग नहीं हुआ वा, याद वाग नहीं हुआ वो दिन में दस बारह मंत्र याद कर लिया करता था क्योंकि पहले क्या और थी लिया करता था इकतीस तो स्वामी चालीस स्वामी भी, पुरुष भी जितने भी मंत्र हैं सूत्र श्लोक जो सारे थे जब याद कर ली। ये विवेक बैराग्य के भी कोई बताने वाला नहीं कराने वाला तो याद, क्या याद करेंगे तो विद्या क्या आपकी आपने विद्या पढ़ तो ली है पढ़ रही हुई आपकी विद्या पास पास में नहीं आप विद्या नहीं आपके पास में आपको किसी बताया कि आपको जी चालीसवा अध्याय याद करना है बताया किसी ने अध्यापक बना यहां पर योग के आठ अंगों का नाम उनकी परिभाषा का फल याद है आपको कराया किसी ने यह बताया होगा ये भी काम करने योग्य हो होते हैं ये सब क्यों ऊपर जो वन प्रति बैठे जिनकी बुद्धि है स्मृति है तो कुछ कुछ कुछ को करता रहे स्मरण करता रहे ध्यान हो जाएगा उसमें तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता मैंने बताया आपको विचारों का समन्वय नहीं होता ये कमी है हमारी दूसरे में सामाजिक संस्थाओं में क्या है कि बड़ा रोग होता है कि सभी व्यक्ति जो हैं चाहते हैं जैसे लोक में आता आज आया है आता देखने में आता है कि सब व्यक्ति अपने आप को विशिष्ट मांगते हैं ये सामान्य नहीं बना लेकिन हमें व्यवहारिक रूप में देखना चाहिए कि सेना के अंदर कितने कमांडेंट होते जी सेनापति कितने होते हैं एक होता है हेडमास्टर कितने होते हैं एक होता है ठीक है संस्था में मैनेजर होता है एक ही होता है दो नहीं होते कार्यकर्ता होता है एक एक ही होता है वक्ता एक होता है बाकी श्रोता होते हैं जहां कमांडेंट बहुत हो और सैनिक कम हो वहां क्या होगा जी ये हमारे इतिहास की बातें बता रहा हूं आपको जब सेनापति अधिक और सैनिक कम हो। तो क्या हुआ जी क्या हुआ दयापक जी हार भाई बस संस्थाओं में ये स्थिति है विशेषकर हमारे आर्थ संस्थाओं में और तू क्या जानता है तू क्या जानता है आज मेरे को बाईस वर्ष हो गए हैं सच कहता हूं मैं मैं दिखाने के दृष्टिकोण से नहीं कहता मैं सच सत्य कह रहा हूं बिल्कुल ही आज भी स्थिति वही है मैं कह रहा हूं मैं बाईस वर्ष से कह रहा हूं इस संस्था को संभालो अभी कौन आए थे अरुण जी आए वो नया गुरुकुल खोलने जा रहे हैं मैंने कहा संभाल लो उसको सारी व्यवस्था बनी बनाई है नहीं मैं तो नया खोलूंगा मैं देखो स्थिति नया खोलूंगा मैं। पता नहीं क्या कारण है वास्तविकता क्या पता चलता नहीं अनुभव मैं सर्वज नहीं मानता अपने आप को ध्यान देना मैं सर्वोज नहीं मानता मेरे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आप में नहीं है सत्य है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं आपके अंदर प्रत्येक व्यक्ति में ये माताएं बैठी बूढ़ी ये मेरे मानुभावानी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं आप सभी ब्रह्मचारी बैठे हैं, इन सब में ऐसे अद्भुत गुण हैं जो मेरे में है ही नहीं लगभग नहीं है ऐसे गुण मिलेंगे आपको अद्भुत अब क्या किया जाए तो सर्वज कोई होता नहीं है सर्वज ईश्वर है सर्व संपन्न ईश्वर है सर्वज ईश्वर है तो संस्था में फिर क्या होता है जो बहुमान्य होता है बहुप्रतिष्ठित होता है या और की अपेक्षा अधिक उसमें गुण होता है महत्वपूर्ण बातों के उसको बनाया जाता है मैं आज भी कह रहा हूं शुरू से ही मेरे कहा है, मैंने एक तो लिखवाया भी था मैंने तक मेरे स्मरण है बार बार मैं कहता रहा हूं आज भी मैं कहता हूं जिस दिन यह पता चल जाए मुझे चल जाएगा या आप में से कोई व्यक्ति आएगा मेरे पास में कि मैं वानपथ को संभाल रहा हूं या विद्यालय को संभाल रहा हूं मैं उसी दिन में इस सब सौंपने को तैयार हूं मैं आज आज मुझे कोई कह दे कि जी मैं यहां पर आपका आज का आचार्य बनने को तैयार हूं मैं अध्यापक से आचार्य बनने को तैयार हूं आज समझ सकता हूं मैं आज बिल्कुल सही बात आई मैं ईश्वर को जितना मैं जानता हूं साक्षी मान करके कह रहा हूं मैं इसी प्रकार की बात अभी है आप में से कोई व्यक्ति है या और कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है उसको लाओ बनाओ बनाइए उसको सच कहता हूं मैं आपको मुझे बहुत हल्कापन होगा और मैं सन्यास लूंगा सीधी बात है स्वामी जी निकलने में शायद संन्यास दे देंगे मेरे को अलग कर जाऊंगा तब मैं यहां होते शायद ना दे मेरे को समस्या क्या होती है व्यक्ति संस्था चलाना चाहता नहीं है चलाए दूसरा और बुद्धि मेरी चले कमियां मैं और दूर करे वो समझ में हमारी बात चलाए वो और बताऊं मैं उसको रिमोट मेरे हाथ में रहे काम वो करे ये बड़ी समस्या ये यहां पर भी है वहां पर भी है धन देना इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं पहले से ही मेरे में त्रुटियां हैं भूले हैं दोष हैं अल्पज्ञ हूं मैं और अनेक प्रकार के अभ्यास है अनेक प्रकार की शैली है त्रुटियां भूले होती मेरे से होती मैं स्वीकार करता हूं कुछ मेरे पकड़ में आती है कुछ आप बता देते हैं कुछ बताते नहीं हैं कुछ पता चलती नहीं है ऐसी है लेकिन है त्रुटियां लेकिन मैं ये कहता हूं मेरे से अधिक योग्य हो व्यक्ति आए संभाले उसको त्रुटि होती है बताओ मेरे को बताना चाहिए आपका कर्तव्य है बताते भी नहीं अच्छा बताते नीचे नीचे बताते हैं और बताते हैं हमारे समझ में नहीं आती आप दबाव दे करके उसको करवाना चाहते हैं ये तीनों स्थितियाँ खराब है क्या बताया जी मैंने हाँ जी तो बताते नहीं बताते नहीं ये तो बताते ही नहीं आप मन में रखते हैं जबकि त्रुटि बहुत बड़ी है आप मुझे बताएंगे मैं जानूंगा तो मेरा सुधार हो जाएगा उसे लाभ होगा दूसरी क्या स्थिति है दबाव दबाव देते हैं मेरे को ये करना ही है आपको ऐसे ही करो आप इतनी हानि होगी इतना नुकसान होगा ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे। स्थिति बनती है और तीसरी स्थिति क्या बताइए है? नीचे, नीचे, नीचे नीचे बताना मुझे नहीं बताना खराब है बता देता हूं लेकिन मेरे मन में एक बात आई है मैं शुरू से देखता हूं शैली सीखी है मैंने ये शैली निष्कामता से आती है मेरे मन में देश नहीं रखता हूं मैं अभिमान भी जहां तक हो सकता मैं रखता नहीं हूं लेकिन त्रुटि, भूल दोष किसी का देखता हूं मैं बताता हूं तत्काल बताता हूं ब्रह्मचारियों को बताता हूं वान को बताता हूं माताओं को बताता हूँ चालू कर्मचारियों को बताता हूं जब पकड़ता हूं तो मैं जहां तक मैं पकड़ पा ईश्वर जानता पूरा तो कि मैं अभिमान से, से बताता हूं या द्वेश से बताता हूं ऐसा नहीं होता बताता हूं मेरा कर्तव्य हम संस्था के सभी अधिकारी हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए यह दृष्टिकोण था मेरा तो यह मैंने कुछ बातें आपको बताई आप को मैंने अपने आंतरिक स्थिति बताई है कि मैं वर्तमान में इन दोनों संस्थाओं को एक साथ निपुणता के साथ चलाने में असमर्थ हूं यह मैंने आपको बात बता दू कई बार बताइए मेरे में इतनी शक्ति नहीं है सामर्थ्य नहीं है मेरे में इतना मेरे पास इतना समय नहीं है इतनी योग्यता नहीं है क्षमता नहीं है इतना अनुभव नहीं है दोनों को चलाने का फिर भी मैं चला रहा हूं किस किया जैसे स्वामी किया जैसे केवल एक कारण और कोई कारण नहीं केवल एक व्यक्ति ने मुझे कह रखा नहीं चलाना है आपको आप भार मत जाओ वो मत करो ये मत करो वो मत करो वो मत करो, वो मत करो आपको चलाना है उनका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है वो ठीक कह रहे हैं और मुझे चलाना भी चाहिए और जो चलाने का प्रयास भी कर रहा हूं लेकिन मेरा सामर्थ्य नहीं है मेरे पास इतना समय नहीं है इतनी योग्यता नहीं मेरी कि मैं उसको भी चलाऊं इसको भी चलाऊं आप भी जानते नहीं मानपस्त में कितने काम हैं कुछ तो कुछ तो जानते हैं ना कुछ आप जानते हैं कुछ जसो भाई जानते हैं कुछ हमारे जोशी जी जानते हैं कुछ वो प्रताप जी जानते हैं कुछ रण जी जानते हैं कितना कितना कितना कार्य मैंने परसों एक बैठक की मैंने ब्रह्मचारियों की क्या क्या त्रुटियां हुई तो हमने कोई 20-30 त्रुटियां निकाली 20- तीस कमियां निकाली ती जो हमारे इस कार्यक्रम में रही आपसे मैं पूछूंगा तो बहुत निकल जाएगी बहुत त्रुटियां बहुत निकलेगी यहां ये नहीं हुआ वहां वो नहीं हुआ यहां ये नहीं था वो नहीं था ये नहीं था वो नहीं था ऐसा नहीं हुआ ऐसा होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए था आप भी बताएंगे आप बताएंगे और आप बताएंगे उससे भी अधिक मैं जानता हूं तो मैं चला रहा हूं मैं सच कहता हूं मैं इन ब्रह्मचारियों को और वान को पता नहीं है कई बातों का जो मैं जानता हूं ये कमी है यहां पर वो दूर होती नहीं हमसे नहीं होती है दूर हमारा सामर्थ्य नहीं है योग्यता नहीं है साधन नहीं है या अपनी बुद्धि नहीं है कुछ भी कर लीजिए वो कमियां रहती हमेशा रहती है, रहती है। तो इसका क्या उपाय इसका अब उप एक ही उपाय है या तो सामर्थ्य बढ़ाया जाए योग्यता बढ़ाई जाए इसको ठीक प्रकार से किया जाए साधनों को बढ़ाया जाए व्यक्तियों को बढ़ाया जाए जितने व्यक्ति उनको कार्य भार अधिक दिया जाए उनको निपुणता से कार्य करें कार्य पूरा करें निपुणता से करें समय पर करें कुशलता पूर्व करें और यह संस्थाएं बंद कर दें कौन सा पक्ष ठीक है जी हाँ जी सुनाई दे रहे आप तो हाँ जी हाँ जी आप बताओ हाँ जी को ये बात सबके सामने आती है कार्यों को बांटना चाहिए इस विषय में हम यदि अनुकूलता हुई तो कल बैठक करेंगे हम अब चूंकि अब कहीं तो गए हुए हैं कहीं जा रहे हैं हम जो सुबह जा रहे हैं जोशी जी जा रहे हैं तो कार्यभार कितना किसको बांटे यहाँ पर भी ऐसा ही है, है। यहाँ का तो कार्यकलाप को हम ले सकते हैं तो वहां के विषय में तो विचारना पड़ेगा हमको बहुत अधिक लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं जो मेरा मुख्य विषय है यदि काम करने की इच्छा हो और ईश्वर समर्पित हो जाए और संकल्प करे मन में ईश्वर समर्पित होकर निष्काम भावना से इच्छा पूर्वक यदि व्यक्ति संकल्प करे और पूरे पुरुषार्थ के साथ में सतर्क साधा से काम करे बहुत अधिक काम हो सकता है ये जो काम हुआ ये सबने मिलकर किया है लेकिन एक व्यक्ति इच्छा करता शिविर लगना चाहिए लेकिन मैं अब देख रहा हूं अगले शिविर के लिए जो हमारा मार्च में आने वाला है यदि हमारा सामर्थ्य नहीं बढ़ा हमारे साधन नहीं बढ़े हमारे व्यक्ति नहीं बढ़े हमारे कार्य करने की क्षमता अधिक नहीं हुई तो हम शिव नहीं लगा पाएंगे कम से कम मैं नहीं लगाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि तो अवस्था जाम पैदा होती है तुटियां भूल रहती है आपको कुछ कुछ पता है आपको कुछ कुछ पता है कि मैं इंग्लैंड से आने के बाद में मैंने एक बार दो बार तीन बार बताया फिर भी बताता हूं क्यों बताता हूं मैं क्योंकि सिर के ऊपर टोपी मेरे सिर के ऊपर है आपके ऊपर नहीं है सुन रहे बात माता जी मेरी डॉक्टर साहब के सिर के ऊपर टोपी रख दूं मैं कि अब शिवराध्यक्ष आप हैं आप, तो क्या होगा जी औधालय बंद हो जाएगा देखा सच्ची बात है <laughs> मैं दुखी नहीं हुआ इस बार एक महीने में 20 बार नहीं 22 बार नहीं 25 बार गया मैं अहमदाबाद या हिम्मत ना करिए मोटा सा जा गई दुखी नहीं हुआ मैं ये अनुभव जरूर किया मैंने कि जो है कार्य अधिक किया है इस बार इतना काम करेंगे तो विक्षेप पैदा होगा ध्यान में व्यायाम में मैंने संकल्प किया था कि इस बार आकर जा के मैं कुछ आराम करूँगा मैं और स्वास्थ्य का ध्यान दूँगा व्यायाम बढ़ाऊँगा मैं और विशेष स्वाध्याय उपासना में समय लगाऊँगा लेकिन हुआ नहीं इन्हीं में शक्ति लग गई चलो औषधालय खुल गया बीमार पड़ेंगे तो कम से कम गांव आएगा और क्या इसलिए मोटा काम कर लिया हमने माता जी आपने को दवा दवा ली नहीं इनसे क्या बात है रोजाना 10-15-15 आदमी आदमी आते हैं दवा लेते हैं कुछ तो लि अच्छा वन पस्तियों के लिए छूट है या नहीं है वो जो शुल्क लेते हैं आप उसमें है? आप छूट देंगे तो आ जाएंगे ये छूटे <laughs> हाँ जी छूट है नहीं है, है जी की सब जाएंगे? हाँ ठीक बात है मुझे बहुत व्यक्तियों ने आपकी सहायता करने के लिए कहा है जी सहयोग के लिए मैं कभी विचार करेंगे योजना बनाएंगे बहुत से व्यक्ति जब हमारे कार्यों को देखते हैं उन्हें उत्साह आता है वो कहते हैं हम करेंगे काम ही तो अब हमें ये देखना है हमें योग्य व्यक्ति लाना है तो वन पस्त के अंदर अब तक ने ब्रेक लगा रखा है बहुत से व्यक्तियों के आवेदन आए थे तो हमने उनको कहानी भी बाद में बताएंगे बाद में बताएंगे बाद में बताएंगे अब हम योग्य व्यक्तियों को यहां बुलाएंगे उनको रखेंगे उनसे सेवाएँ लेंगे साधना का हौसा देंगे उनको इस वर्ष या अगले वर्ष ताकि योग लोग यहाँ रहेंगे तो थोड़ा जाता रहे आता रहे अब सौ रुपए तो गल्ले में है उसमें से कोई उधार ले जाए कोई पचास ले गया कोई तीस ले गया बीस ले गया रहेगा कुछ भी नहीं तो लाएगा क्या तो गिनती के दस पंद्रह बीस तो आदमी हैं उनमें से वो कह रहा है मैं पालनपुर जा रहा हूँ वो कह रहा है मैं जूनागढ़ जा रहा हूँ वो कह रहा है मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ एक कह रहे हैं वहां जा रहा हूँ एक कह रहा है मैं जोन्सबर्ग जा रहा हूं मैं है हरिद्वार जा रहा हूँ मैं शर्मा जी कहा जा रहे हैं सुना मैं जा रहे हैं आप अच्छा अच्छा अच्छा ठीक तो है आप पक्का देख के आ ना जहाँ जैसे घड़ा देख के आते हैं ना देख ना कहा रहना निर्णय ले लेना आप रहने का पहले ये देखो कहाँ अच्छा है कौन सा स्थान अच्छा है कहाँ पढ़ाई अच्छी है कहाँ जलवायु अच्छा है है जी हाँ हाँ में तो मेरी है। अच्छा अच्छा ठीक है नहीं मैं तो बता रहा हूँ आपको नहीं, ऐसे नहीं, <laughs> नहीं देखना मैं तो कहता हूँ देखना जब घड़ा होता है ना दो दो आने के चार आने का उसको ठोक ठोक के देखता ना बताने अब तो देखते नहीं है यूं ठोकते हैं ऊपर से नीचे से अंदर देखे बाहर देखे सब देखते हैं तो देखना तो दयानंद तो जी आ, कितने दिन हो आए हुए आपको अच्छा मतलब मेन से मिला ही नहीं अब तक तो बोलो इनका परीक्षण चल रहा है अभी ट्रायल पे है अभी मैं देखता हूं इनको देखें यहाँ पर क्या स्थिति है जाना कब को आपको यहां से यह से मैं दो को या तीन की अच्छा अच्छा अच्छा टिकट टिकट हो गई है टिकट हो गई कब की दो की या तीन की, तीन की हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा नहीं आपको बीच में कोई काम हो तो बताना नहीं तो सीधे ट्रेन में चढ़ाएंगे बीच में क्यों इधर पहले भेज देंगे अच्छा <laughs> ठीक बात है ये साउथ का भी करना है देश में करना अच्छा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा बढ़िया तो हमारे ध्यान जी ने बड़ा जोश है अब ये मैं भी तो विचार कर रहा हूँ कि इनको सीधा ही डायरेक्ट ना प्रमोशन दिया जाए एक को क्या होता है पहले पुलिस मैन बताते हैं फिर दो एक फीता लगता है दो फीत लगता है फिर सेकंड लेफ्ट लेफ्टिनेंट बनता है फिर ये बनता है फिर वो आगे मेजर बनता है फिर कर्नल बनता है तो हम चाहते हैं सीधे इनको जनरल बना दिया जाए सीधे संन्यास दे दिया जाए इनकी योग्यता ऐसी है ईश्वर कृपा से भावना भी है योग्यता भी है बोल भी अच्छा लेते हैं और प्रभावशाली बोल लेते हैं तो मैं तो विचार कर रहा हूं कि वो कल आए थे ना वन लेने के लिए तो आप ही अनुमति ले लो स्वामी जी में संन्यास लेना चाहता हूं मैं तो नाम तो बदलने की जरूरत तो है ही नहीं <laughs> <laughs> क्या जी अरे संन्यास लेकर के विचरण करो ना क्या लगता है एक चमत्कार हो जाएगा और बिना सूचना दिए घर वालों को ना अमित जी को नहीं और किसी को भी नहीं ना नाहजी को और ना उनको किसी को सूचना नहीं देनी मुझे किसी ने नहीं किया। अच्छा बहुत बढ़िया है फिर तो बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है फिर तो आपकी कमी रहेगी फिर तो आपकी कमी रहेगी यहां पर बड़ी अच्छी भावना है अंदर जोश काम करने का लेकिन पहले कुछ काल के लिए साधना करनी पड़ेगी व्यक्ति में जोश हो जान ज्ञान जान हो योग्यता हो लेकिन फिर भी कुछ आध्यात्मिक योग्यताएँ जो हैं किसी एक स्थान पर बैठ करके और लंबे काल तक कुछ काल के लिए आत्मचिंतन है आत्मरक्षण है और निर्ध्यासन है इस प्रकार से करके व्यक्ति को अपनी कमियों को देखना पड़ता है अयोग्यताओं को योग्यता योग्यता बढ़ानी पड़ती है ऐसे काम करने पड़ते हैं तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई अपनी स्थिति कि मेरी स्थिति ये है विद्यालय चल रहा है लेकिन विद्यालय में कमियां हैं कमियां विद्यालय वो कमियां मैं अनुभव करता हूं आप नहीं कर चल तो रहा है चलता रहेगा और उसे तो बहुत अच्छा है हमारा हम इस बात की चिंता नहीं करते हमारे पास आठ है या छः है या पाँच है ये दो जा वो जा रहा है ये जा रहा ये जा रहा कोई चिंता नहीं हमको सोने की दुकान में हीरे की दुकान में हीरे ही बिकते हैं हीरो के आभूषण बनते हैं वहाँ पर कोई आता है नहीं आता है सीजन नहीं है तो कोई बात नहीं बनेंगे वहाँ हीरे के वहाँ कौड़ियों के और ये सीपियों हाँ। के आभूषण नहीं होते मैं तो परवाह नहीं की ठोक पीट कर करके अभी भी देखो हमारे ये सन्यास लेने की योग्यता है अध्यापक जी हमारे और उन्हें कईयों ने लिया है उनको एक बराबर योग्यता इनकी और सन्यास लेने की एक बड़ी योग्यता तो प्रवचन देने की वो इनमें खूब अच्छी और मीठा बोलने की बहुत है पटाने की बहुत है इनको फटपटा लेते हैं लोगों को लेकिन मैं चाहता हूँ और तपस्वी बने और तपस्वी बने और योग्य बने और अनुभवी बने अब छोटी उम्र अभी तो कितनी उम्र हो गई पचास तो नहीं हुई ना तो पैंतीस हुई है तो कुछ भी नहीं है तो इसलिए ये कह रहे हैं मैं सन्यास लूंगा मैं अगले वर्ष आप सन्यासी मान के क्यों चलते हैं हमने आपको मैं सन्यासी हूं मैं अनुभव अंत में एक बात कहना चाहूंगा मैं भले ही हमने छोटे स्तर से काम किया और छोटे स्तर से काम कर रहे हैं लोग हमसे पूछते हैं अच्छा आपका गुरुकुल है अच्छा बहुत बढ़िया है सो, कितने सौ ब्रह्मचारी हैं सौ कितने सौ मैंने कहा कितने सौ तो नहीं कितने सौ तो सौ नहीं है मैंने कहा नहीं तो फिर कितने हैं पचास साठ है क्या नहीं पचास साठ भी नहीं तो है तो कितने हैं मैंने कहा दस बारह है हाँ दस बारह ब्रह्मचारी और गुरुकुल मैंने कहा हाँ मैंने कही तो जू है शेरों का जिसमें एक दो ही रहते हैं बस ज्यादा नहीं रहते बाकी तो घूमते रहते हैं ये जू है हमारा पकड़े गए गिरनार से <laughs> या तो आ गए हैं या पकड़ लिए हैं ऐसे हमारे शेर हैं ये है ना ये मैं बताता हूँ उनको ऐसे वानपस्थियों के विषय में हम भले ही दस है बारह है पंद्रह है ध्यान देना मैं आपको त्रुटियां बताता हूं भूले बताता हूं मैं कमियां बताता हूं मैं लेकिन जब औरों को देखते हैं हम बहुत अच्छे हैं हमारे अपेक्षाकृत व्यवस्था अच्छी है मुझे सबसे संतोष है कमियां सब में त्रुटियां भूले बताता हूं लेकिन मैं कभी असंतोष को प्राप्त नहीं होता हमें मेरे मन में द्वेष की भावना नहीं रहती दुर्भावनाएँ नहीं रहती है हम भले तीन हैं चार हैं पाँच हैं अब देखिए जस्ु भाई हैं डॉक्टर साहब हैं और अर जी हैं जोशी जी हैं प्रताप जी हैं ये स्थाई है ना इधर आप हैं माता जी हैं ये हैं उषा जी हैं ईश्वरदेव जी हैं ताराम जी हैं और ज्योति जी हैं ये दूसरी है, और माता जी हैं जी है। हम ये स्थायी रूप से रहने वाले भले दस हैं, बारह हैं, पंद्रह हैं कुछ व्यक्ति सीजनल आ जाते हैं सीजनल कहेंगे ना है ना क्या कहते हैं उसको हसली फसली आते हैं लोग देखो ना भीड़, भीड़ खूब हो गई शिविर के काल में लेकिन हम सब ने भोग दिया है वान पथाश्रम जिसको कि मैं तो था नहीं इनाम मिला था ना मिला इनाम अजमेर में मिला हैं? मिला अजमेर, अजमेर अजमेर में में हमको हमको दिया गया, में हमको एक उदयमान आदर्श वानपथम में ये दिया गया तो किसका मिला जी नाम ये किसको मिला ये वानपस्तियों का मिला माताओं को मिला जी जोस् भाई हैं डॉक्टर साहब हैं जोशी जी हैं रणसिंह जी हैं प्रताप जी इनको मिला है इनाम दयानंद जी को नहीं मिला है जो आके बैठे यहाँ पर नहीं नहीं लंबा काल लगाएंगे तो इनको मिलेगा दोष लगाएंगे फिर यहाँ घूम करके और प्रचार करेंगे संन्यास लेकर के तो इनको इनाम मिलेगा तो ये जो इनाम मिला है ये आप लोगों को मिला है आपके महत्व को मैं जानता हूँ दूसरा पक्ष में जब देखता हूँ ना जोशी जी बिल्कुल ना वा करें मैं नहीं होता मेरे पे कितने आक्षेप लगाए आप तो जानते हैं थोड़े बहुत तो। नीव से उखाड़ने का प्रयास किया लोगों ने जैसी भी मशीन लाए, और साइड के अंदर खोद खोद करके खोद खोद करके खोद खोद करके दो दो चार चार फिट का गड्ढा और फिर उसके उखाड़ने का प्रयास किया उखाड़ने का प्रयास किया वो जैसी भी मशीन टूट गई हमारी जड़े नहीं उखड़ी जिन व्यक्तियों ने हमारा विरोध किया हमारे चरण पकड़े और लाखों रुपए हमको देख करके गए नाम नहीं लूंगा लोगों का अनुभव मैं सच कहता हूं मैं, मैं अतिशक्ति नहीं कर रहा मेरी जगह आप में से कोई भी होता ना चाहे वान हो चाहे ब्रह्मचारी हो वो एक दिन नहीं टिकता भाग जाता है यहां से इतने भयंकर आक्षेप लगाए कि मेरे पर हमें रात और दिन काम कर रहे हैं 18 घंटे 18 घंटे काम करता हूं 18 घंटे में से सोने का शौच का स्नान का और ये मेरे ध्यान उपासना का समय निकाल दो बाकी में चौदह घंटे काम करता हूं मैं वहां बैठा टीवी नहीं देखता हूं शेडियो देखता हूं मैं आप देखते हैं टीवी देखता हूँ पता ही नहीं क्या हो रहा है एक अखबार आया दो चार मिनट देख लिया कभी मोदी को स्वाइन फ्लू हो गया आज बस इतना छुट्टी अखबार नीचे रख देता हूँ देन भर काम करता हूं क्या, क्या हुआ क्या हुआ क्या किया है क्या हुआ है उसको लिखा उसको फोन किया ये किया वो कराया कितने एपिसोड खोलते हैं मेरे कितने कार्य आपके कुछ कुछ ये जानते हैं कुछ कुछ वो जानते हैं कुछ आप जानते हैं कुछ ही कितने कितने कितने खाते हैं मेरे आप जानते नहीं कितने खाते हैं मेरे बैंक में, में कितने ग्राहक आते हैं बताए है? इस प्रकार से ग्राहक आते हैं मेरे पास में लेकिन मैं स्वाभाविक रूप से करता हूं काम एक काम करने जाता हूं चार काम करके आता हूं चार काम करने जाता हूं आठ काम करके आता हूं ये बिल्कुल हताश तनाश होने की बात नहीं है हमने बहुत काम किया है आपकी उपस्थिति पर्याप्त है बस मैं तो इतना कहता हूं हमने बहुत काम किया है निराशता से बिल्कुल नहीं होना चाहिए जोशी जी आपकी प्रतिष्ठा सारे देश विदेश में फैली हुई है। मुझे कौन कह रहा था कि आपके वो जो पाकशाला में जो तगड़े मोटे मोटे आदमी है ना वो वो बड़े तगड़े आदमी अच्छा खिलाया उन्होंने मेरे को तो एक उदाहरण दे रहा हूं हम सब ने भोग दिया अभिमान नहीं करना चाहिए मेरे गुरु ने एक बार बताइए मैं प्रशंसा नहीं करता आप लोगों की लेकिन आपके महत्व को मैं जानता हूं यदि आपके कार्यों को मैं निकाल दू आज आश्रम बनता नहीं रहता नहीं ध्यान दीजिए आपकी कीमत आपका महत्व आपकी शोभा ये जो एक करोड़ दो करोड़ का जो महल बना हुआ है इसके एक गुना बढ़ी है कौन देखने आएगा दिखाने वाला नहीं होगा तो वो दिखाने वाला होगा ही नहीं अब जोशी जी होंगे तो दिखाएगा ना कोई वो दिखाने वाला होगा ही नहीं वो क्या करेगा घूम के चला जाएगा इसलिए जब मैं इतना काम करता हूं इतने आक्षेप लगाए जा रहे हैं इतना दौड़ता बिलता हूं आपसे ज्यादा मेरे टांगों में दर्द होता ना एक बार तो ध्यान देना मैं सच कह रहा हूं मैं ठीक है एक अलग बात है मैं इसी येन्द केन्द्र प्रकार दर्शाता नहीं हूं कभी कभी अब तो कम वारा हुआ है मेरे को मैंने भोजन कुछ कम कर दिया छोड़ भी दिया एक समय का तो आपसे अधिक होता है लेकिन मैं घबराता नहीं इतने आक्षेप इतना कार्यभार इतना बुद्धविधाएं इतना काम बिगड़ जाता है हमारा क्या रहता हूं मैं ये तो मेरा स्वभाव है कहने का क्या कह रहता हूं लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूं जैसे एक पिता होता है आदर्श पिता अपने पुत्र को कहता है बेटा ये काम मत का अच्छा नहीं है ऐसे ही एक पुत्र भी अपने पिता को आदर्श रूप में कोई सलाह दे सकता है उसका अपना अनुभव होता है देता है ना देता सोलह वर्ष के बाद में पिता पुत्र जो है मित्र के समान आचरण करते हैं मैं आपको सलाह देता हूँ आप मुझे देते आपको देनी चाहिए मुझे भी दे मुझे भी देनी चाहिए मेरे मन में मैंने एक बात कही आपसे ब्रह्मचर्यों से कहता हूँ आपसे भी कहता हूँ मैं ईश्वर कृपा से मैंने यही सीखा है मेरे को बहुत पढ़े बढ़िया पढ़ाना नहीं आता बढ़िया प्रोत्साहन देना नहीं आता बढ़िया लिखना नहीं आता और अनेक प्रकार के व्यवहार भी मेरे से हो सकता कठोर हो बहुत कठोर मेरे व्यवहार है लेकिन एक मैंने गुण प्राप्त किया करने का और प्रयास कर रहा हूँ कि मैं द्वेश मन में बनाए नहीं रखता मैं क्या कहा जी मैंने बनाए नहीं रखता मैं ये नहीं कहता पैदा नहीं होता एक क्षण के लिए कोई ऐसा मेरे मन में आवेश आया सुना दिया जहर को निकाल देता हूं मैं बस क्या करके रखता नहीं हूं ये दैपत जी रहे इतनी डांट लगा देता हूं मैं इनको ये रहे ये रहे कौन रहे दे दिनेशी मेरे बड़े सहयोगी हैं उत्तराधिकारी शासन के विद्यालय के सब कुछ है खूब सुना देता हूं मैं इनको और वो जय सुना नहीं तो जहर मेरे में पैदा होता रहे और मेरे को ही सारा रंग दे और मेरी मौत हो जाए उस ऐसा काम क्यों मैं करूँ आप भी मैं कह रहा हूं कि जैसे हम शिव जी की तरह जहर को या तो निगल जाते हैं या वोमिट करके निकाल देते हैं या तो पाचन शक्ति बढ़िया बना लेना या उसको निकालने की क्षमता बना लेना लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सामने निकालना जो पचा सके या कभी तो उल्टा गांव हो जाएगा मैं आपको मैं सभी को अपने पिता के समान मानता हूं पिता से भी ज्यादा आपका सम्मान करता हूं मैं लेकिन मैं कोई बात कहता हूं कभी तो ये मेरा भाव केवल ये होता है केवल ये होता है हमारा काम समय पे हो हमारा काम जल्दी हो हमारा काम अच्छा हो हमारा काम बिगड़े नहीं बस ये होता तो उद्देश्य और कुछ नहीं होता केवल ये उद्देश्य होता है ब्रह्मचारियों को कहता हूं या आपको कहता हूं मैं एक ही उद्देश्य होता मेरा और कोई भावना नहीं होती ईश्वर साक्षी ये मैंने आपको अपने मन की भावनाएं बताई है आप इस विषय विचार करेंगे बारे, खूब काम करता है हैं कहता नहीं हूं लेकिन प्रसंग प्रसंगाता मुझे कहना पड़ता है खूब काम करते हैं पढ़ाई छोड़ के भी काम करते हैं स्वाध्याय छोड़ के काम करते हैं निर्देशन छोड़ के काम करते हैं भोजन छोड़ के काम करते हैं कई तो ऐसे मान भाव है जो काम में लिपटे हैं उनका स्वभाव है उनको करने में भी कुछ कुछ आनंद आता है करा लेता हूँ ये गणेश जी से कराता हूँ काम प्रिय जी से कराता हूं इनको पकड़ लेता हूं इनको पकड़ लेता हूं आपको काम दिया है मैंने कल दिया था रखना लिख लिया ना बहुत बहुत अच्छा है महानुभाव बिना संकल्पों का को कोई काम नहीं होता है मैंने आपको एक बार बताई थी आज फिर बता रहा हूं ब्रह्मचारियों के लिए विशेषकर सुबह उठते ही मैं संकल्प करता हूं मुझे आज क्या काम करना है रोजाना रोजाना उठते ही ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की ईश्वर का ध्यान किया और सबसे पहले मैंने टेबल पे आके बैठता हूँ मैं आज मुझे क्या काम करना है उससे मिलना है उसको पत्र लिखाना है उसको संदेश देना है वहाँ जाना है इसकी इन्क्वायरी करनी है ये मंगाना है ये लाना है ये देना है ये समस्या है ये प्रकरण है ये प्रकरण है ये प्रकरण है मैं सौंपता हूँ लोगों को अपने लिए पहले काम छाटता हूँ मैं मैं हर दिन हर समय किसी पल आश्रम के लिए विद्यालय के लिए कार्य के लिए से मैंने अपने व्यक्तिगत कार्यों को छोड़ दिया है ध्यान देना मेरी बात को मैं स्वाध्याय नहीं करता साधना मेरी बैठकर के बहुत कम होती है ईश्वर को छोड़ता नहीं मैं ईश्वर की उपासना मैं छोड़ता नहीं मैं लेकिन नियमित बैठ करके मेरी नहीं होती है क्योंकि मेरे बहुत का भी कुछ प्रभाव है और प्रभाव पड़ता है इन विषय कुछ महीनों से ऐसा प्रभाव पड़ गया है तो मैं कुर्सी पे बैठ करके खड़े खड़े चलते हुए या बस गाड़ी में किसी प्रकार से का ध्यान करता हूं विद्यालय कर के लिए आश्रम के लिए चिंतन सब कुछ मेरा सही रहता है ईश्वर कृपा से मुझे आनंद आता है मैं थक के चूर जाता हूं मेरे को आनंद आता है कुछ बातें मैंने आपको बताई आप कोई टूटी दोष भूला आपको दिखाई देती है मुझे बताए आप कभी बत। मैंने आपको स्वीकार की उनको बताए आपस में एक दूसरे के प्रति कॉर्डिनेशन रखें हर व्यक्ति में विशेष गुण है सम्मान करें एक दूसरे का प्रेम बनाए रखें हम सभी हम स्वामी ने बताया हमको मैं भी ऐसा ही कहता हूं हम सभी भाई के समान है ये हमारे माता पिता के समान है हम इनके पुत्र हैं ये हमारे माता पिता हैं। आपस में हम भाई हैं ऐसा मान के चलना चाहिए मानुभाव हमें ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे बाहर जिसका एक ही लक्ष्य एक ही स्थान सब कुछ अत्यंत प्रेम से मिलकर के हम रह सकते हैं श्रद्धा पूर्वक रही बात नेतृत्व की वहां कुछ बातें तो आती ही मैंने आपसे कहा कार्य करवाने में कठोरता लानी पड़ती है बिल्कुल लानी पड़ती है कठोरता ना लाएं, तो कार्य नहीं हो पाते संपन्न नहीं होते मैं आपको सच कहता हूँ आप पीछे वानपस्ती बैठे हैं माताएं बैठी हैं। यदि मैं बल ना लगाऊं, जोर ना लगाऊं, प्रेरणा ना दूं, उनको उत्साहित ना करूं, इनको कार्य करने के लिए क्या कौ शब्द का प्रयोग नहीं आ रहा है मेरे मन में इनको धक्का ना दू मैं तो हमारे कार्य आधे भी ना हो किए हैं और जो इन कार्यों के करने करने से जो इनको अनुभव मिला है अनुभूति मिली है निष्कामता निष्कामताई है योग्यता बनी है संस्कार बने हैं ये काम नहीं करते तो बिल्कुल नहीं बनते ये निश्चित बात है इन्होंने देखा है काम किया है अब ये चाहे जो भी है अब जो नगर में जाते हैं ऋषिदेव जी हैं या नवीन जी हैं या ये हैं या अध्यापक जी हैं या और कौन है भास्कर जी हैं जो नए नए अभी तो कम जाते हैं वो जो जाते हैं उनको अनुभव हुआ है योग्यता बनी होगी परीक्षण होता है अपना अब मैं आगे भविष्य में आश्रम के कार्य करने के लिए आश्रम के व्यक्तियों को बेचूंगा मैं त्यार हो जाना जोशी जी आप कहते हैं ना बस जाना आपको चलो अभी इसको ले जाओ और जाओ गाड़ी लेकर के ये काम करना सीधा आ गया ना आज आता है तो सीधा लाना है आपको फल लाने आपको अब तक फल खिलाते रहे अब आपको खिलाने आपको विद्यालय वालों और आपके दृष्टिकोण से अच्छे व्यक्ति हों जैसे उनको लाएं आप ठीक है ना उनको लाएं और वो यहां रहे योग्यताएँ बनाएं अपनी योग्यताएँ बना करके और फिर यहाँ पर हमारे कार्य में सहयोग करें हमें कार्य करना है अनुशासन में रह करके गंभीर रह करके और निष्काम भावना से निर्भिमानी होकर के सरल होकर के कार्य को करना है कार्य करने वाले तो और भी कर रहे हैं अभिमान नहीं सकामता नहीं एक कमियाँ होनी चाहिए ये कमियाँ नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर तो कुछ बातें मैंने आपको बताई कल से मेरा विचार है अनुकूलता रही तो और भी बहुत अभी काम एक नया काम आ गया है संविधाओं का दिमाग मेरे बैठा हुआ है उसको भेजनी है आपको तो ये काम करवाना आएगा नहीं तो आगे मैं एक कक्षा लेने का विचार कर रहा हूं आपको ताकि मेरे विद्यार्थियों को भी मैं ऐसा करता हूँ इनको प्रेरणा देने वाला कोई नहीं है पढ़ाई कैसे की जाए उपासना कैसे की जाए समय का सदुपयोग कैसे किया जाए एक शिविर का समय हो गया तो ठीक है इनका समय लग गया बाकी दिन में इतना समय शिविर में लगाया जितना समय उतना समय जब शिविर नहीं है तो क्या प्रयोग करते हैं आप फिर बात पकड़ मारी शिविर के काल में आपने 6 घंटे लगाए वहां आठ घंटे लगाए अब शिविर नहीं है तो आप कितना कार्य करते हैं अहमदाबा तो यह कहा जाता है कितना कार्य करते हैं उसका मैं आकलन कराऊंगा आपको तो कल से या, या परसों से जब भी मेरे को अनुकूलता मिलेगी एक कक्षा में या तो रात्रि में या दिन में एक कक्षा लूंगा क्रियात्मक योगाभ्यास की या रात्रि में आत्मरक्षण की अथवा ये के बाद प्रवचन करने की कोई न कोई एक कक्षा लूंगा मैं ये मैंने विचार बनाया है ये कुछ बातें मैंने आपको सामने रखी आप विचार करेंगे इसमें बहुत बातें मैंने आपको बताई और बहुत सी बातें बची हुई हैं वो आगे बताने का प्रयास करूंगा समय बहुत अधिक हो गया है अब विराम देते हैं और सैनिकालीन मंत्रों का उच्चारण करेंगे दूर मुदी दैव तथि दूरंगम ज्योतिष ज्योतिरेकम तन्मे ते मन शिवसंकमस्त न्यपसो मनीषिणो यदपूर्वं विदथशु धीरादूव तन्मे तन शिवसंकमास्त यत चेतु ऋतिश्योतिरमृत प्रजासु ये किंचन कर्म क्रियते तमें मन शिव सकलमस्तु येदूत भुवनम येन यज्ञस्तायते तन्मे ये ते मन शिव सकलमस्त यस्मृच साम रथना भाविवारा यमूतम प्रयाना ते मन शिवस कल सुषारथिश्वा युष्यायजिन हृद प्रतिष्ठ यदीरम जवेषं ते मन शिव सकमस्तु ओ शांति शांति शांति सर्वे नम सबको सादर नमस्ते